सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपको सुनाऊंगी बतखों की कहानी बतखे गीली क्यों नहीं होती इस पुस्तक के लेखक हैं अगस्ता और इसे चित्रों से सजाया है ये नार के ने आपके लिए हिंदी में अनुवाद किया है जाने माने विज्ञानी अरविंद गुप्ता ने इसे हमने साभार प्राप्त किया है डब्लू तो सुनो बत्तखे गीली क्यों नहीं होती बत्तखे पानी की चिड़िया होती हैं। पूरे दिन वो पानी में अंदर बाहर आती जाती हैं। कभी अंदर कभी बाहर कभी बाहर तो कभी अंदर वो चाहे कितनी बार पानी में जाएं, बतखे कभी गीली नहीं होती बतखे वाटरप्रूफ होती हैं। हर एक वाटर वाटरप्रूफ इसलिए होती है क्योंकि उसकी पूंछ के पास तेल ग्रंथियां होती हैं। ऑयल ग्लैंड अपनी चौड़ी चोट से बत्तक उन तेल ग्रंथियों को चाटती है फिर वो उस तेल को अपने सारे पंखों पर रगड़ती है चोट से पंख संवार को प्रिनिंग कहते हैं बतखें चोंच से अपने पंख संवारने में घंटों बिताती हैं। इस प्रकार वो अपने पंखों को तेल से ढक लेती हैं। बतखों के पंख इसलिए गीले नहीं होते क्योंकि तेल और पानी आपस में मिलते घुलते नहीं हैं। बतखों के पंखों पर गिरा पानी तेल के कारण एकदम फिसल जाता है आप चाहें तो इसे सिद्ध कर सकते हैं। आस के पार्क में ऐसी कुछ चिड़ियों के पंख इकट्ठे कर ले फिर एक पंख पर पानी छिड़कें और पंख गीला हो जाएगा क्यूँ की ज्यादातर चिड़ियों के पंख वाटरप्रूफ नहीं होते फिर घर में से कोई तेल लें खाने का तेल और उसको हाथ में लगाकर एक दूसरे पंख पर लगा लें। अच्छे से पंख पर तेल लगाएं और फिर अब इस पंख के ऊपर पानी छिड़कें पानी डालें कुछ भी करें पंख गीला नहीं होगा और पानी फिसल जाएगा क्योंकि तेल और पानी आपस में खुलते मिलते नहीं हैं। प्रयोग के लिए आपको चिड़िया का पंख ना मिले तो कोई दूसरी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भूरे कागज की दो थैलियाँ ले लें और एक थैली पर तेल पोत ले फिर दोनों थैलियों पर पानी छिड़को तेल लगी थैली गीली नहीं होगी क्योंकि तेल और पानी आपस में मिलते घुलते नहीं है जब दूसरी थैली गीली हो जाएगी कागज की थैली गीली होकर फट भी सकती है तेल लगे होने के कारण बत्तख के पंखों के अंदर पानी नहीं जा सकता बत्तखे अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारती हैं। वो पोखरों और तालाबों में छिछले नालों में और दलदल में छपा के मारती हैं। पानी भरे डबरों और गड्ढों में पूछ ऊपर करके खड़ी हो जाती हैं। ये नज़ारा आपने जरूर देखा होगा बत्तख का सिर पानी में और पूछ हवा में जब बतखें ऐसा करती हैं तो असल में वो अपने लिए खाना तलाश रही होती हैं। वो जालीदार पैर चलाकर पानी में आगे बढ़ती हैं और अपनी चौड़ी चोट से पानी की लंबी घास और खरपतवार को खींचती हैं। पिंटल और मलाड बतखें पानी में घास और जंगली धान में बीजों और कीड़ों की तलाश करती है नीले पंखों वाली टी बतखे पानी में जंगली धान के साथ साथ कीड़े सीप क्रेफिश और केकड़े खोजती हैं। शवलर बत्तखे छिछले पानी में चलती हैं। वो चोट से तलहटी की मिट्टी खोदकर ऊपर लाती हैं और फिर उसे छानकर उसमें से बीज और पानी के छोटे पौधे खोजती हैं। इसी तरह वे अपनी चोट से पानी छान कर उसमें कीड़े मकोड़े श्रम खोजती है जंगली बत्तखे पानी के पौधे खोजती हैं। वो खरपतवार घास के बीज जंगली धान कमल के बीज और फलों की गिरियां खाती है बहुत सी बत्तखे गोताखोरी में बहुत कुशल होती हैं। कुछ बत्तखे बहुत गहरी झीलों के तल तक डुबकी लगाती हैं। वो सौ फीट तक की गहराई की डुबकी लगा सकती हैं। क्या आप जानते हैं सौ फिट कितना होता है दस मंजिली इमारत की ऊँचाई जितना बतखें पानी के अंदर 300 फीट दूरी तक तैर सकती हैं। पर जब वो ऊपर हवा में सांस लेने आती हैं, तब वो बिल्कुल सूखी होती हैं। कैनवस बैक बतखें पानी में जंगली अजवाइन यानी सेलरी और शेलफिश के लिए डुबकी लगाती हैं। हार्ली को इन पानी में कीड़े और मछलियां खोजती हैं। बुफेल हेड बतखे भी वही करती है मेरठ नसर बत्तखे बड़ी मछलियाँ खाने के लिए डुबकी लगाती है उनकी चोंच में आरी जैसे दांत होते हैं जिससे मेरग से चिकनी फिसलने वाली सैलमन और ट्राउट मछलियों तक को पकड़ सकती हैं। बत्तखों को अपना भोजन पानी के अंदर या फिर झीलों और तालाबों के किनारे पर मिलता है जब मौसम बहुत ठंडा होता है तब नदियां, तालाब झीलें, बर्फ की तहसीर ढक जाते हैं जब पानी बर्फ बनता है तब कड़े क्रेफिश खरपतवार और सारी मछलियाँ बर्फ की तह के नीचे दब जाती हैं। और बतखे अपने भोजन तक नहीं पहुँच पातीं। भोजन न मिलने की वजह से बत्तखे उत्तर से पलायन करती हैं और दक्षिण की तरफ उड़कर जाती हैं, जहाँ उन्हें खाने को मिलता है दक्षिण की ओर उड़ती हैं डबलिंग बतखें, पिंटेल बतखें, मल्लाड़ बतखें और वुड डक्स टील शवलर और दक्षिण की ओर उड़ती हैं गोताखोर बतखें, कैनवस बैग बतखें, स्काउपस बतखें, हार्ली क्विंस और बुफेल हेड बतखें और मेरगनसर बतखें 50, 60, 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण की ओर उड़ती है ये स्पीड एक तेज कार की रफ्तार जितनी होती है आपने अपनी गाड़ी में माइलोमीटर देखा होगा तो कभी देखना कि 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार कितनी तेज होती है इतनी तेजी से उड़ती हैं बत्तखे दक्षिण के खुले पानी में बत्तखों को भरपूर भोजन मिलता है बत्तखे तूफान और तेज धूप में भी अपनी उड़ान जारी रखती है तेज हवाओं में और बारिश में भी उड़ती रहती है बारिश का सारा पानी उनके पंखों से फिसल जाता है इसलिए उन्हें बारिश का फर्क नहीं पड़ता अगर बतखे आपके घर के ऊपर से उड़ रही हों, तो निश्चित ही अगली पतझड़ में आप उन्हें लौटते हुए भी देखेंगे साल दर साल बतखे वही रास्ता अपनाती हैं कभी कभी वो वी के आकार में उड़ती हैं। बतखों का लीडर वी की नोक आरोप होता है और बाकी बत्खे उसके पीछे वी का आकार बनाते हुए चलती है अगर बत्तखे नीचे उड़ रही होंगी तब आप उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं आप शायद उनके तेल लगे पंखों से फिसलती हवा की आवाज भी सुन सकते हैं और उनके शक्तिशाली पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ भी सुन सकते हैं पर जब बत्तखे बहुत ऊंचाई पर उड़ रही होंगी तो आप उन्हें ना तो सुन पाएंगे ना साफ देख पाएंगे आसमान में आपको सिर्फ एक वी आकार की धुंधली आकृति दिखाई देगी बतखों के आसमान में उड़ने का यही एकमात्र सबूत है तब आपको पता चलेगा कि बतखें सर्दियों में दक्षिण की ओर पलायन कर रही हैं और बसंत आने पर बतखें वापस लौट रही हैं। वे एक बार फिर उत्तर की तरफ अपना रुख करेंगी और वहां की नदियों झीलों तालाबों और दलदलों में गोते लगाएंगी वापस खुले पानी में आएंगी और अपना खाना खोजेंगी तेज हवाओं और बारिश में भी उड़ कर आएंगी वो हमेशा सूखी रहेंगी क्योंकि बत्तखों के पंख गीले नहीं होते तो बच्चों आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल ये थी ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में बत्तखे गीली क्यों नहीं होती